तो बंदे शक् भगवतने की मूर्ति ओम अवत्यादेहाय लक्ष्मीणा मूर्त नमः ओं शांति शांति शांति, शांति। <गगगाँ> भगवंत प्रदर्शित प्रकार क्या पढ़ो क्या किसने आये का भगवंतों का जैसे भया श्लोक में आया अर्जुन जिस जिस प्रकार दिया एक एक श्लोक में जैसे कहा प्रदर्शित प्रकार जो श्लोकों जिस क्रम ऐसी आया एक एक क्रम से बताया उनको मानने के लिए नहीं देखो और तो अफल जिस श्लोक आए उसी प्रदर्शित होकर इसी प्रकार से भगवान को विज्ञापन करके विज्ञापन आगे क्या विज्ञापन हाँ। और जिस श्लोक आये प्रदर्शित हो जाएगी जिस श्लोक प्रकार विज्ञापन करके शोक माँ से परिवर्तन होकर और जन्म युद्ध के बीच में रखने बैठगी तो परिदर्शे तो प्रकार मिल सका राज्य धर्मे की युद्धे गुरुवादी वधे वृत्तिमात्र फलस्व गृहत पाप मार्के राज धर्मयुद्ध है धर्म युद्ध होने पर भी गुरुआदि का वध करेगा तो फिर क्या वृत्तिमात्र उसमें फल क्या मिलेगा केवल राज्य मिलेगा तो सुख से रहेगा धन संपत्ति मिलेगा वृत्ति मात्र फूल समझता पापम आरोपी उसमें पाप करता है महानुभावान महानुभावान श्रेयो शेय भोक्तम भैक्षमी ह लोके भोक्त भैक्षमी होके अर्थ काम सुगुरो अर्थ कामान सुगुणिव भुंजीय भोगा रुधि प्रदिधान भुंजीय भोगान रुझि प्रदिग्धान गुरु नहां सेयो प्रतिधा अहत्व लोके योक भक्त श्रेय महानुभावान महानुभाव है पुष्य है महामहात्म्य है जिनका जिनका अध्ययन ज्ञान आदि संपन्न है सामर्स्य है इसे प्रशस्तर गुरु को भीष्म आदि अहत्व नहीं मार करे इनकी हिंसा नहीं करके सहे प्रशस्त करे ये लोके वैष्म भुक्त राज्यपाल राज्य प्राप्त नहीं हो ऐसे दीक्षात नाना ही अच्छा है भक्चा के तैयार होता है भिक्षा कर उपलक्षित होता है सब छोड़ करके उनके मार करके पाप ग्रहण पाप प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा भिचाट न करके रहना ही अच्छा है तो संन्यास का उपलक्षण है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए साधन भक्वा अर्थ गुरुन गुरु गुरु को हवन करके अर्थकाम अर्थ कामान गुरु जो अर्थ काम है गुरु उनको मान्य से हम क्या प्राप्त करेंगे रुधिर प्रतिग्धान भोगान भूलिया भोग हम भोग करें केवल कैसे भोगे रुधिर प्रतिग्धान रुधिर से प्रतिग्त से रक्त से लिप्त तो महार क्या रखे भोग करेंगे तो रक्त से लिप्त भोग ही भोग करेंगे अत्यंत अच्छा निंदित है टीका में गुरु विस्म द्रोणा दिन धात्रादीन ये सब प्राप्त है सामान्य गुरुन अहत्व नहीं मारे अहिंसित अहिंसा नहीं, नहीं करे ये गुरु कैसा है महानुभावान महानुभावान महा, महात्म्यान महत्म ये सन उनका महात्म बड़े क्यों महात्म बड़ा है सुध्ययन संपन्न श्रवण क्या अध्ययन क्या ये तजन ज्ञान श्रेय श्रेय का प्रशस्त भक्तुम भुक्त का अभ्यभर तुम भिष्यम का सनम निपादिना दिना अपि राजा के लिए क्षेत्र के लिए विचार निशिध होने पर भी उसके अभिषेय मानने क्या अभिषेक अच्छा है यह लोग व्यवहार होंगे अर्थात छोड़ करके कर रहना ही अच्छा है ये सन्यासी के लिए नहीं गुरुवाद हिंसा राज्य भोग अपेक्ष अब गुरुआ दि की हिंसा करके राज्य भगवान का भी नहीं कारण क्या है कि हकवा गुरुवादीन अर्थ कामान गुरुवादीन हकवा अर्थ कामान ये उसके साथ कर दिया भोगान रुद्रप्रतिधान भूंजिय गुरु हकवा अर्थ कामान भोगान अर्थ और काम इसको भोग अर्थ कामान और कान से न मोक्षम अनुभवेय अनुभवे मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे उनको मार करेंगे यही भोग न सर्गे और यही गुरून हवा यही अर्थ कामान भुज्य अर्थ काम सब यहां ही भोग करेंगे न कि स्वर्ग प्राप्त होगा अर्थ काम है अर्थ काम क्या है रुद्धि प्रतीता भोग रुद्धि प्रतीत भोग ही भुज्यंत भोगा कर्म निग्रह तान भोग के विषय वृद्धि प्रतिष्ठान का तो लोहित लिप्तान की वो अत्यंत गोहित ललिप्त उसका अर्थ उसके जैसे जैसे कोई भोगे उसे फिर रक्त लगा हुआ ऐसे अत्यंत निश्चित नहीं भी कही ऐसे भोग करना तो भोगान गुरु बघा जी ध्यान परिचय गुरु बघा के साथ जो भोग अस्थ काम ऋषि इस लोकमें इसको छोड़कर दीक्षा आसन में वो एक दीक्षासन करना गुरु नियोग काम तुगुरुमानदी अर्थ कामान जो क्या है इसमें बताया भोग का विशेषण किया और ऐसा भी हो सकता है गुरुओं का गुरुन का विशेषण अर्थकामान दोनों प्रकार है श्रीधरी व्याख्या में अर्थकाम गुरु का विशेषण है अर्थ कामान गुरुन अथवा <प्त्वा> यही वस्तु रुद्धि भोगान बुंदिया ऐसा अर्थ क्या यहाँ अभी जो क्या है भोग का विशेषण कर दिया अर्थ कामान भोगान रुद्धि प्रदिधान गुरुओं का दोनों प्रकार अर्थ काम का कर्म करेंगे भोग का विशेषण करेंगे अथवा हस्ता का गुरु का विशेषण करें जो अर्थ काम ही गुरु अभी अर्थ काम अर्थविचार से ऐसे हमको मार करके हम भोग करेंगे ये बुद्धि भोग निकृष्ट है आगे क्षत्रिया सधर्म तो युद्ध में भी श्रेय करम यदिशं क्या क्षत्रिय का सपना धर्म ही युद्ध युद्ध ही श्रेय कर उसको छोड़ करके विचार करना ये सब धर्म नहीं कैसे करना एक संक्रांति कर्तन न चीतद्द विद कतो गरीयो न चम कतर नो यदि जे मानो जयो यदि भानो जयेय या नी जी विषा जान्वाशा देवस्थिता हाँ मुखे हाँ ना देवस्थि प्रमुखे रात राष्ट्र चैत म यदि जे या यदिवान जिदे विशा देव विशामस मुखे प्रमुखे राष्ट्र कतरन नो गिय नतरक न असमा कम गिय हमारे लिए कौन सा चत है ये ऐसा नीतमा हम नहीं जानते और यदि जयम मदिवार नो जय हम उनको जीत लेंगे अथवा तो यदि नो आसमान पे जाये हमको उन लोग जीत लेंगे ये भी कौन निश्चित नहीं और हम जीत जाए तो क्या होगा ज्ञान एवं अथवा न जिनको मार करके हम जीवित रहना भी जो नहीं चाहते जीवित तो नहीं चाहते न जीवितांग भारत राष्ट्र प्रमुख अवस्थित धर्त रास्ते के संबंधी सामने अवस्थित है जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते तो उनको परास्त कर लेगी तो क्या ये तो तदपी न जाने क्या नहीं जानते भिक्षा युद्ध कतर नक घर श्रेष्ठम भिक्षा कर्ण करना चाहे युद्ध करना चाहते है ये हम नहीं समझते भविष्य हिंसा शून्य तव अथ युद्ध स्वृत्तित्व विख्यात क्यों सकता है क्योंकि हिंसा शून्य क्यों हिंसा करनी नहीं पड़ी, और युद्ध क्यों है क्योंकि अपना धर्म है स्वृत्तित्व और क्षत्र का धर्म होने से युद्ध करना चाहिए अथा हिंसा शून्य से विख्यात करना चाहिए युद्ध नहीं करेगा क्या करना चाहिए यह भी हम नहीं समझते और बाकी क्या है युद्ध करने से जय होगा ये भी कोई निश्चित नहीं जय की स्थिति संदिह्य में वो ऐसा समान है अच्छा यद वा भय अति सही मई हमको जीत लेंगे यदि नो नो का तस्मान हमको वो लोग जीत लेंगे कौन धात्र रास्ता दुर्योधन जीत ले ये भी निश्चित नहीं संधि है और जीत ले भी हम तो भी कोई फल नहीं जहा तो भी जय न फल जय हो जाए तो भी कोई फलन नहीं क्यों नहीं ये तो ज्ञान बंधु न ज्ञान ने हकता न जी जीविका कोई सामने कर उनको मारते तो जितना उनको मारने पर हम स्वयं जीवित रहना नहीं चाहिए ज्ञान बर्धन हाँ न जी जीविशा में जीवित न ही सामने प्रमुख को धात रास्ता दृढ़ राष्ट्रीय तस्थ भविष्य युद्ध से श्रेष्ठतम न सिखम छत्र धर्म है फिर भी छात्र से युद्ध श्रेष्ठ ये शिक्षा नहीं है अभी विवेक वैराग्य क्या बता दिया निश्चय निश्चय उसको विवेक बता दिया नकांक्ष विजय कृष्ण कह करके योग को फल वैराग बताया अभी तैलोक के राज्य राजस्व हेतु तो किमन मनिकृत कहकर के पार्लो के फल वैराग बताया और नर के नियोतमवार गया उनके साफ होने पर थोड़ा देशना किम लोग राज्य न नुर गोविंद कह करके ये राज्य सुख को नहीं चाहते समय कह दिया किम भोगे जीवित न बाबा ये समण कह दिया यद्य के तेनाप के लोगों को हत्या निर्लभता बताइए तमीक्षेमतर इसके अवेक्षा हम सह कल ये आचार्य प्रतिष्क्षा एक प्रथमाध्याय कही अभी गुरु उपसन तद विज्ञाथ गुरु गुरुमे अभिगछत समित प्राणी श्रोत्र ब्रह्मष्टम यह श्रुति कहती ज्ञान के लिए विनयपूर्वक समित प्राणी अवकर के विनय कल्पलक्षण गुरू के पास जाए श्रोत्रियों ब्रह्मष्ट विशेष तो गुरु पसद्न, गुरु न गुरुसि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इसको दिखाने के लिए यहाँ भी करते हैं समाधिगत संसार दोष जातार में दोषा समिगत संसार दोष जातम यह ना संसार में दोष वर्ग जिसने समय को अधिकत ज्ञान लिया संसार में दोष है जो विचार नहीं करते अच्छा लगता है दोष जब समझा नहीं तो बहरा क्या नहीं होता जो विचार करेंगे तो वैराग्य होता है वैराग्य के हेतु विषय से दोष तब दोष जब ज्ञान हो जाता है अति तरह निर्वण से अति तर निरक्त हो गया तब मुक्षता तब ये संसार से मुक्ति कैसे मिले मुमुक्ष उपसन्न गुरु के पास जब शिष्य में समर्पित तो होता है तो आत्मउपदेश संग्रहण अधिकार आत्म उपदेश ग्रहण करने का अधिकार होता है नहीं तो उपदेश सुनने पर भी ग्रहण होता ही नहीं ग्रहण सुचे तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव कार्पण दोष न उपहत कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव यसे मेरा स्वभाव अभी कार्पण्य दोष उपहित हो गया दोषी दूषित हो गया इसलिए कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव तो आम धर्म सम्म चेता पुस्तान धर्मे सम्मेत धर्म के विषय में धर्म ब्रह्म उसके संबंध में चित्तम समूढ़ अभिवेक को प्राप्त किया ऐसा में, में निश्चितम हो जो हमारे लिए कल्याण कर है वो तो मुझे कही जैसे यन मुझे कहिए तो कहेंगे तो अभी सखा रूप से अभी सारथ्य रूप से ऐसा मुझे कौन कौन से ब्रह्म विद्या के ऊपर करेंगे ऐसा नहीं कहना चाहते शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य में समर्पित तो होने पर क्योंकि आया ना पुत्र शिष्या मतिन दया जो पुत्र नहीं हो शिष्य ने उसको बुटी नहीं दी इसलिए शिष्य उपदेश कीजिए मान त्वाम प्रखंड आपके पास में प्रणा मुझे उपदेश दीजिए और यो अल्पा स्वल्पाम स्व क्षति में न कमते सकृपणा कृपणा लोगों में किसको कहते थोड़े से हानि नहीं करता है बहुत वो है करुणपति एक रूपया किसको देगा तो बड़े कष्टी एक रूपया देते दे स्वल्प भी क्षति नहीं सही करेगा तो लोग सदविधत्व आया अखिलो अनात्मविद जितना अज्ञानी है स्व कृपण है उसके समाने अपराध का परम पुरुषार्थ तैयार परम प्रशासन को प्राप्त नहीं थोड़े भी क्षत्र नहीं चाहिए पुरक्षार तो प्राप्त नहीं है सबसे बड़े कृपा कृपण ये, ये सृति में भी कहा है ये सब अक्षर हम की अभी दिशा अपना अल का खरीदी सामने कहा अक्षर ब्रह्म को नहीं साथ जान करके जो मर गया ये सबसे कृपण दी नहीं नीचे कृपण स्वभाव कार्पण्यम सभाव कार्पण्यम कार्पणार्थ दाय दी नहीं दोषण उपहता दीनता दोष से उपहत तो का उपहत स्वभाव जिसका दूषित हो गया जैसे विग्रह बता गया स्वभाव का चित्त मेरा चित्त जैसे दैन दीनता दोष से दूषित हो गया जैसे दूषित होने से कुछ नहीं कर पाता विचार नहीं कर पाता स्वम प्रे स्वाण आपसे प्रार्थना तो करता मुझे बताइए धर्म समूढ़ चेता धर्म धर्म सदकार धारती धर्म काम धारे ब्रह्म धारेती है तस्वीर संमूढ़ चेतो ये समूढ़ अभिवेकतांगता अभिवेक हो गया विवेक नहीं ब्रह्म के विषय में चेतो मेरा चित्त ब्रह्म के विषय विवेकन के सामर्थ्य नहीं संूढ़ चेतु यस्य मन सब तथा अहम उक्त धर्म किम संरचित तो नहीं क्या पूछते हो तो उत्तर देता है यकांतिक्रेय ऐकांतिक अनापेक्षिक जो अग्रसभावी श्रेय जो अनापेक्षिक आपेक्षिक न उसके बड़कर के अधिकेशन सबसे बड़कर हो ना रोग अनिवृत्ति हुआ तो अनैकांतिकम अनात्यांतिकम स्वर्गवत आपेक्षिक रोग निवृत्ति, है ये एकांतिक नहीं रोग अनिवृत्त होने से क्या है दवाई रोग ठीक हो गया फिर आगे फिर रोग होगा फिर दवाई का फिर डॉक्टर के पास जाओ फिर रोग हो गया फिर दवाई का ये चलता है एक रोग अनिवृत्त हो तो तो गया तो हो गया यह एकांतिका नहीं अत्यंतिक नहीं अनेकांतिका तो अनात्यंतिक अत्यंतिक नहीं ऐसे अत्यंत जो निवृत्त हम पूछते हैं निश्चित हो जाए अत्यंतिक नहीं कि अभी थोड़ा आनंद मिलेगा फिर बाद में भी कष्ट ऐसा नहीं और आपेक्षिका क्या है स्वर्गव अपेक्षिक स्वर्ग सुखे है कि आपेक्षिक है उसमें भी कम ज्यादा है और यहाँ की अपेक्षा अधिक सुखे है सर्वे में उसकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिक है ऐसा नहीं हम चाहते मैं भी ऐसा निश्चर्य निश्चित हम सुन जो है मुझे ना पुत्राए शिष्या वेदांत परम गुह्यम पुराकर् प्रतूदित वेदांत में परम गुह पूरा कर्म कहा गया ना प्रसन्ताये दातव्यम ना पुत्राया शिक्षा वापन अप्रशांत गुहरा उसको विद्या दान नहीं करना चाहिए और तो न पुत्राया शिष्याय वापन जो पुत्र न अपुत्र है अथवा शिष्य है पुत्र नहीं अथवा उसको विद्या प्रदान नहीं करे न पुत्र आए शिष्या न प्रवक्तव्य मे नाम में पुत्र ना नहीं अथवा शिष्य नहीं इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसा नहीं मानी ऐसा शिष्य से हम भगवान मैं आपका शिष्य हूँ सरकार होने पर भी अभी सारथ्यकर्मी भगवान है जब अपने कथा में आपका शिष्य हूँ मुझे उपदेश कीजिए साधी अनुसाधी नाम मुख्य का साधना कही मुख उसका साधन मुझे बताये स्वाम तो प्रपन्न आपके पास में परिणागत हूँ मुझे नारद भगवत सोचा भगवान शोक से पारम तारे साय भारूणी वर्णम पिछर उपास भगवरम महित जैसे गुरु के कार जा करके इस मंत्र आदि अभी ब्रह्म ऐसे ब्रह्म के लिए प्रार्थना करते हैं समर्पित होने पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती ये भी देखा है योग्यता देखा करके आगे ब्रह्म विद्या को प्रतिष्ठा की ओर कारण श्रेयसा नेोहितन्नेश्या मापनुद्याशा मद्यामुचोषण इंद्रिया योक मुचोषण इंद्रिया प्यूमा वसपत्न वृद्ध वाप्यूमा वसपत्न वृद्ध राज्यम सुराम जापत्यं राज्यम सुरामी जापत्यं नी प्रकोश्याशोकम शोषण भूम असपत्नमृद्धम राज्यम सुराण आधिपत्यम अवाप्यम उषण श्लोकम मम अपनुद्धिया तत् प्रपसा उसको मैं नहीं दिखता भूमौ असपत्नम रुद्धम राज्यम अवाक्य भूमि असपत्नम सपत्न विरोधी शत्रु उसे रहित शत्रु रहित असपत्न राज्य रुद्र समृद्ध दृढ़ समृद्ध राज्य समृद्ध धन समृद्धित राज्य जिसमें कोई शत्रु नहीं है इसको प्राप्त करने के बाद सुरक्षित आधिपत्यम अवाक्य देवताओं को जो आधिपत्य इंद्रपद उसको प्राप्त करने के बाद भी इंद्रियाणाम उच्चणम शोकम मम अपन सत नहीं प्रस्यान जो मेरा शोक को नष्ट करे कोई इसको मैं नहीं देखता शोक क्या है शो, उच्चोषणम इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम उच्चोषणम इंद्रियों को सुखाने वाला नष्ट करने वाला ऐसे इंद्रियों को समाप्त कर देने वाले इंद्रिया असमर्थ हो जाते हैं दोस्तों तो बहुत जाता है, इंद्रियों को सुखाने वाला है तो ऐसे जो श्रो के मेरा है इसको नष्ट कर दे कोई यह तो अपन ज्ञात, तक न प्रतच्छा मैं उसको मैं नहीं देखता सब प्राप्त होने पर भी जो मेरे को तो नष्ट कर दे इसको मैं नहीं देखता हूँ ठीक है देखता हूँ तो, तो निश्चय में इच्छा निश्चय मुख्य क्यों चाहते राज्य क्यों नहीं चाहते क्या तक रहा नहीं तो प्रत्यास प्राप्त करने पर ही इसका तो असप्रसन राज्य देवताओं का आधिपत्य प्राप्त होने पर ऐसे कोई वस्तु में नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को नष्ट करते नहीं देखते क्या मामा अपन अपन अपनय अपनय न करे किसको योकम शोक है इंद्रिया इंद्रियों को शोषण करना तो कपाना कष्ट देने वाले ऐसा शोक है बहुत शोकों ने इंद्रियों को कष्ट होता है इंद्रियों भी काम नहीं करते देखना सुनना बोर्ड नष्ट बंद हो जाता आपसे भी शो करने ऐसे जो शोक है उसको नष्ट करने वाले उसको मैं नहीं देखता हूँ नतु निहत्य राज्य प्राप्त शोक निवृत्ति से बच कि अभी नहीं कि शत्रु को मार करके जो राजा बन प्राप्त हो रही शोकनिवृत्ति हो जाएगी कैसा नियत हो गई नहीं इसको प्राप्त करने पर भी कुछ नहीं होने वाला अब आप अविद्यमान सपत्न सपतन जश्य सपत शत्रु नय से ना चौथा है सपत सपत जिसका नहीं तद्धम ऋद्धम राज्यम समृद्ध है क्या हृदय के आगे इसमें है नहीं तद राज्यों हाँ, के चाहिए, तो सालम क्या है तदृदम तो राज्य जो तो समुद्र है राज्य के आज्ञा कर्म राजा का कर्म क्या है प्रजा रक्षण प्रशासन आदि तदीधम तो असाम भूमो अभापति इसे कुछ नहीं सब प्राप्त करने पर शो का अपने कारण न पशा में शोक का कारण नहीं देखता तभी प्राप्त इंद्राने पर शोक निम्ति हो जाएगी तेज निर्साणम चाधिपत अप्य देवता आधिपत प्राप्त हो तो हो सुराणिपतिम्य स्वाम्यं साम ब्रह्मत्व तो इंद्रत तो प्राप्त करे ब्रह्म भी बन जाए तो आप उसको प्राप्त करने पर भी मामा शोक न प्रदर्शे थे शोक के निमित्त में नहीं हुई इसलिए श्रेय साधना ज्ञान का उपदेश कीजिए एक राज्य सुराधिपत्यम राज्य प्राप्त हो और शत्रु बना रहे तब तो, तो सुख नहीं था तो दुख बना रहता अच्छा राज्य प्राप्त है शत्रु भी नहीं किंतु मरुभूमि प्राप्त हो गया बहुत कोई शत्रु नहीं किन्तु सुख के लाभ बने तो भी क्या लाभ होगा इससे दोनों विश्लेषण दिया राज्य कैसा है असपक् न हो और शत्रु शत्रु वर्जित है और समृद्ध है सद सम्पन्न ऐसे राज्य प्राप्त होने पर भी जो मेरे शोक क्या अपने कारण नहीं दिखता है और इंद्रत्व ब्रह्मत्व प्राप्त होने पर भी ऐसा शोक अनुदय कारण नहीं देखता हूँ इस्लोक ने कहा एवं अर्जुन में साधिराय भगवंत प्रति प्रकाशित भगवान के प्रति अर्जुन अपना बताए संजय राजान आवेदित है संजय ऋष्शिश्रिता संजय उवाच सवाच देव मुक्तिषी के ऋषिशुड़ाकेश पर तुड़ाकेश नो गोविंद नोत्य गोविंद मुक्ती बभूव मुक्त ब ऋषि गोविंद संजय उवास पाठक चाहिए आठ टिकालय में एवं उक्सा के पहले संजय उवास एवं उक्ता इस प्रकार का इस प्रकार भगवान को कह करके किसको ऋषिकेशन ऋषिकेश परमात्मा सर्वेन्द्र प्रवर्तक पर गुड़ाकाद्र ग आलक्ष निद्री जीत लाइस अर्जुन परम तापय ती शत्रुतापन अर्जुन क्या कहा गोविंदम गोविंद परमात्मा जाता गाम वेद लक्षण वाणी दीद सि गोविंद वेद को प्राप्त करें वेद प्रसिता दे परमात्मा उनको क्या कहा न युक्ति युक्त नहीं करना ऐसे करके चुप हो कहकर के ठीक है एवं कहा तो प्रागुप्त तो प्रकार ने भगवंत प्रति भगवान के प्रति बता दिया इसे कुछ सुख मिलने वाला नहीं राज्य प्राप्त होने परेगी अब जीतेंगे के हमारा वो हमको जितने वो भी चिता ऐसे करके ये कर्म चेष्टा हम नहीं जानते मैं आपका शिष्यों से कहकर करके परंत वर्जना न युक्ति न संपद युद्ध संपरा न संप्रित अत्यंत असह्य शोक तो प्रसंग शोक है जो तो तो तो कि तो है असह्य शोक होगा जिसको निवृत्ति के लिए कोई नहीं इसलिए श्री गोविंद कहकर के तुस्मिन अवरोवन तुस्मिन नहीं कहते चुप चुप रह गया बबू वकील ेशा के गोविंद भको बो हो गया है ये अलंकार के है लगावाच ऋषिकेशमोवाच ऋषिकेश भारत प्रहसनि श्रेनोभ्ये शेन्योभ्यशीदनिविकेशनूर्भर तम ेशन उभयेश परमात्मा अंतर्जस्व हस्त हुए जैसे उपहास करते सेनौ से मध्य दोनों सेना के विषय अंतम तम दुखी अर्जुन को विषाद करने वाले तम अर्जुनम ईदम बच्च आगे का बच्चा आगे से कहा तम अर्जुनम सेनय वाह उ दो दुख प्राप्त करते अति, अति दुखी अर्जुन को अति दुखीतम शोक महाभ्याम अभिभूत हो मोह से अभिभूत हो गया शोक और मोह ये मेरे मेला में दुख होगा सब धर्म आप प्रच्युतरा अपना धर्म क्षेत्र का धर्म जिससे प्रच्युत होकर देख करके तो हसंद हो तो हस उपासहास नहीं हो उपहास नहीं हुए जैसे क्यों से आश्वासन उसको समझाने आश्वासन देने के लिए कहते भारत वर्गान्य भगवान इधम प्रश्नोत्तरम भगवान ने ये प्रश्न का उत्तर अच्छा आगे कैसे अधिगम साधन साधनं से, से, से मुख्य उसके अधिगम प्राप्ति का साधन वचनम ऊंचीवान वचन कहा आगे इसे उपदेश किया भगवान ने तमुवाच तमुवाच वचन उदाहरती क्या कहा श्री भगवान श्री भगवान सत्यानंद सोच शोच्यान शोचस्व प्रज्ञावादाश भाषते प्रज्ञाश भाषसे गता सो नुच गो न सुच ना शोचंधिता शोचंधिशोचयान वोच स्व प्रज्ञा वाश भाषसे गता सुन गता सुन्श न अनुषो चंति पंडिता तुम असुच्यान अनु असोचा हो वज्ञावादाश्च आसक्ति पंडिता है गता सुन अगता सुन्श न अनुषो चंति तुम असुच्यान, असुच्यान अनु असोचा हो अनु असोचा असोचया जो सोच्य नहीं ना सोचा असोचया जो शोक कल योग्य नहीं उनके लिए शोक कर तो असोच असोच अनु अनुशोच असोच अनुशोच उनके लिए कम शुक शोक कर तो प्रज्ञावाद प्रज्ञा का वाद कथन जैसे बुद्धि वालक कथन करते सके पंडिता दशा सुन बता असभा जिनका प्राण चला गया उसे बतासुन जिनका प्राण चला गया मर गए जो नहीं मरे उनके लिए पंडिता न अनुशोचन उनके लिए इससे शोक नहीं करते कि आप शो करते तो जो शोक करने योग्य नहीं उनके लिए शो कर सकते बुद्धिमान की प्रार्थना करते ये हफ कर करते। ये थी थी थी अति समर्भरों विवक्षित तस्में वाक्य विभाग अवगमेति यहां पर पदार्थ शब्द अर्थ टीकाकरण कर दिया अक्षरो विवक्षा करके इसमें वाक्य विभाग अवगमयती भगवान वाक्य काल अब इसको पूरा अभी वाक्यकार भगवान कुछ नहीं करे आरंभ से पूरा एकता तो पढ़ते वाक्य विभाग करके दृष्टा तो पांडवानीकम आरभ्य नोविंद इति बहुवंत पहले धर्म क्षेत्र ये जो श्लोक है ये तो पहला वाक्य हुआ उसके आगे दृष्टार्थ पांडवा निको से लेकर के अभी अंत में द्वारा नोविंद दृष्टार तस्व न्लोक वहां तक मिलकर के एकद्त प्राणीना श्लोक महाज संसार बीजभूत दोषोदार्थक या कै ग्रंथ यहाँ से दुष्टा दुकांड निकल से लेकर के यहाँ नवंश्लोक कहने होगा शोक मुहादि संसार बीज भूत शोक मुहादि संसार संसार का बीज भूत कारण भूत संसार बीज सुहादि संसार दुख संसार ठीक है संसार का बीज संसार, देते। संसार दुखा देते शो तो भी संसार दुख के कारण है संसार ही दुख है उसका दोष उद्भव कारण बीज भूत तो कुमार संसार बीज भूत तो ये दोष संसार है उसका उद्भव कारण दिखाने के लिए व्याख्यान करना चाहूँ एक करना ठीक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इत्यादि आद्य श्लोक सावध एक तो थम तो पूर्वकवाक्य तो हो गया शास्त्र से कथा संबंध पर्व परिवर्तन कथा संबंधपर्वक शास्त्री तमुच पूर्व चत समेता युत्सव ये हो गया एक दृष्टि यहाँ से आरम्भ करें युषि बघु यहाँ सी एक मिलकर के एक वक्य एक अथ प्रतिभागत इत आ रगे तमोवाचे विषय जो आया ये दंत्रंथो होती है अपरम वक्यं तीन वाक्य कर दिया तीन यात्रा धार्मिक क्षेत्र तो के रूप क्षेत्र एक हो गया तमुवास के साथ एक बाकी सब मिलकर एक हुआ अभी शंका करते हैं नद्य श्लोक से जो धार्मिक क्षेत्र के रूप वो तो एक वाक्य ठीक है एक वाक्यप क्योंकि प्रकृत शास्त्र से महाभारत से अवतार अवद्योति ये गीता शास्त्र महाभारत ने उसका अवतरण करने के लिए धार्मिक क्षेत्र के रूप में कि तो कित संजय ने बताया तो गीता शास्त्र के अवतरण महा है एक को है और के अतिम सेभ मध्ये विशिदात बचतवाक्य ठीक है क्योंकि अंतिम से संभवते एक अर्जुन आश्वास अर्थतः प्रवृतता भवन कौतेम से तो जो दृष्टि तो पांडवाणी कैसे लेकर के नियम भगोब यहाँ तो कथम एक वाक्य तो, तो ग्रंथ है क्या एक अर्थ प्रतिपादक होने से एक वाक्य एक सिंगं इस ये क्या है अर्थ प्रणियों का शोक महाज संसार विशेष दोष कारण दिखाने के लिए पूरा ग्रंथ ये संसार दुख रूप है शोक मानस संसार मोहे विवेक आधार आज ही सब उसके अवान्तर भेद सुख तो के भेद मानसिक संतान वाला दुखो कारण विवेक है भ्रमण संसार से दुखात्म बीज होता संसारी दुख हो उसका बीज हो तो दोष है शव कुमार उसके उद्भव कारण उसको ऐसे दोष होने का कारण क्या है अहंकार और ममकार ये कारण दिखाना है मैं और मेरा अहंकार तो और ममकार ये है। उसका हेतु क्या है तेतु तो अभिज्ञा अभिद्या के कारण अहंकार ममकार होता है अहंकार में से शोकम होता है यही संसार दुख है। संसार दुख का बीज बूत है सोकम हो और सौकम हो कारण अहंकार उसके हेतु थे। इसको देखाने के लिए तत्पर तो सकते है ना? ये ग्रंथ बीच में संग्रह होता है संग्रहितम अर्थम विभिन्ती संग्रह रूप से संक्षेप से भगवान वास्तविक ने कहा उसका विवरण स्वयं करते तथा तो ही कहा तथा तो ही अर्जुन है राज्य गुरु गुरुपुत्र मित्र स्वजन संबंधी बांधव मैम प्रत्ययन स्ने शोक बहुत प्रदर्शित कथम विस्म मके तथा निदर्शन किले अर्जुन क्या क्या अपने ये शोक मोह अहंकार अहंकार से अपना शोक मोह अर्जुन ने दिखाया भगवान के पास ऐसे शोक हुआ राज्य गुरु पुत्र मित्र सुजन संबंधी बांधव इनमें अहम एक मैं इनका सम्बन्धी हूँ और ये मम ऐसे ये सब मेरा है तो मेरा वो इनका और मैं इनका हूँ मैं देहाज और ये मेरे है इनका मैं हूँ इसे एवं प्रत्यय निमित्त ऐसा प्रत्येक ज्ञान ये के कारण निमित्त स्नेह ऐसा ये मेरा हूँ ये मेरे मैं उनका हूँ इसके कारण स्नेह स्नेह विच्छेद आदि निमित्त स्नेह विच्छेद निमित स्नेह का विच्छेद नष्ट हो जाएगा दुख होगा ये उसका निमित ही उच्छेद आदि निमित्त जैसे शोकम निमित्त हो आत्म शोकम हो शोक होगा निमित्त है स्नेह विच्छेद होगा तो शोक स्नेह विच्छेद आदि निमित्तम शोकम हो शोकम हो स्नेह विदि निमित हो किसका शोक अपना आत्मा शोक हो यही शोक और मोह अर्जुनों ने दिख प्रदर्शित होम भी महम संख्य द्रोणी को मधुसूदन आकर के क्या करो राज्यम राजा का कर्म राज्य परिपर्ण रखा गुरु के गुरु पुत्र मित्रा आदि दिया गुरु क्या पूजा के योग्य और पुत्र है स्वयं उत्पादित पुत्र है सौदा सौदाय आदि और संबंधातर मंत्रण स्नेह गोचरा गुरु पुत्र प्रभु तो, तो मित्र शब्द गुरु पुत्र के आगे मित्र है मित्र किसको कहते हैं संबंधांतर मंत्रण स्नेह गोचरा अन्य सम्बंधी स्नेह के विषय कौन गुरु पुत्र गुरु के जो पुत्र आदि स्नेह के विषय होते उनको मित्र स्वर्ग सिखा और आगे है मित्र के बाद क्या है शुद्ध है शुद्ध बंधी किसको शुद्ध करना उपकार निरपेक्ष स्वयं उपकारिणाम उपकारग भाजव भगवत प्रमुख शुद्ध जो उपकार की अपेक्षा नहीं करती स्वयं जो उपकार करते शुद्ध ही जो उपकार की अपेक्षा नहीं करते स्वयं कर, उपकार करते उपकार निरपेक्ष थे न स्वयं पाली जो होते हृदय अनुराग भाग हृदय में अनुराग स्नेह जिनका है, वाले। वाले। है। दुर्था दुर्था अनुराग भागव भगवत प्रमुख आय भगवान जैसे सब सब सूज होते जो हमारे कल्याण चाहने वाले शुभ चाहने वाले सजन कौन ज्ञान पर दूर जितनादि और संबंधी में ससुर श्याल प्रवती द्रुपद दुष्ट देवनादी परम्पर या पितृ पिता अनुराग भागव राजा अन्य जो राजा है वो के हमारे विच्चने करने वाले बांध हो गया तेतु यशोत्तम प्रत्यम ये मेरा है और मैं इनका इसको निमित्त करके जो शोक और, और मोहा यह स्नेहदनेह है, यसने है, यसने है, है।, है, उनके है उनके उनका, उनका स्नेह और उनसे विच्छेद हो जाए मर जाएंगे जैसे शाम उपघा से पातक हूँ उनको मान्य पाप होगा यहाँ से लोक गर् आदि से ये सो लेना लोक निंदा होगी सर्व निमित्तम ये सब निमित्त है किसका शोक और मौका शोक मह का कारण ये हो आत्मा शोकम हो यो कौ ये तो ये शोकम हो संसार बीज भूत है यही अर्जुन ने देखा है भगवान के पास प्रथम विस्म सुथम इच्छा जना दर्शित हो क्या दर्शित तो क्यों दर्शित हो शोकम हो अपना शोकम हो इसका निमित्त है ये सब इनका विच्छेद स्नेह पाप लोक निंदा ये सब के कारण होता है शोकमो कथम पुनरअन संसार विजय और अर्जुन संभावना उपपद्य ये जो संसार का विजय स्वकम हो ये स्वर्णों की संभावना अर्जुन में कैसे हुआ अर्जुन को सामान्य तो नहीं था नहीं प्रथित महिला महामहिमनो विवेक विज्ञानवत स्वधर्म प्रवृत्योकमो अनर्थ हेतु तो संभावित हो प्रथित महामहिम नहामहिमा ये महिमा उसके ऐश्वर्य बड़ा है विख्यात सौक मालूम विवेक विज्ञान विवेक तो विज्ञान है सब धर्म में प्रभुत्व है ऐसे जो अर्जुन है उसका शोकम हो वो अनर्थ तो शोकम होता सामान्य लोग अर्जुन जिसकी महिमा बड़े विचार से बड़े विवेक विज्ञान वाला है उसमें शोकम हो अनर्थ है तो संभव कैसे थे ऐसा संकट उनसे कहते विवेक तिरस्कार कर विहिता करण प्रतिष्ठाचरण अनर्थ आधार अस्तित्व संभव है क्योंकि विवेक तिरस्कार जब नहीं होता तो विहिता कर्ण प्रतिष्ठ आचरण कारण था शोक मोह क्या करेंगे विहित अकर्ण अप्रतिषिध इसका कारण है, अनर्थ आधार ये अनर्थ देने वाले शोक <coughs> मोह उसमें संभव है, कैसे शोक महाभ्यान ही अभिभूत विवेक विज्ञान सतै छात्र धर्म युद्ध प्रभु तस्मा युद्धा दुपर होता अभी क्षत्रिये धर्म ही युद्ध उसमें ऊपर उपरत प्रभुत्व तो हुआ था अब इससे उपरोत हो जाता है तो यही तो है शोक मोह हुआ जो जानता है विवेक विज्ञान होता है तो युद्ध से उपरुत में इधर से, से प्रभुत्व तो हुआ था अभी क्यों हुआ कि शोक महाध्यान अभिभूत विवेक तो विज्ञान सो अभिभूतम विवेक विज्ञानम यश उसका विवेक विज्ञान तो था कि अत्यधिक सो लोग को मोह से विवेक विज्ञान भी कहां कहां से ज्यादा पता नहीं चला तो विवेक विज्ञान भी जब रहते हो गया स्व ही छात्र धर्म विद्या प्रभु पन्ने परिवार हो जाता है ठीक है जीवनम प्राण धारण आदि शब्दा अस्य कर्म प्रकार पर धर्म पर पर धर्म है तो भिक्षा जीवन अधिकम कर धर्म है भिक्षा टना भी अपना धर्म नहीं, जाएगा। उसका धर्म नहीं। फिर भी भिक्षा टना भी जीवन का धारण हो गया भिक्षा जीवन जीवन क्या है जीव प्राण्य जीवन का था प्राण धारण जीवन अधिकम भाष्य में आदि क्या है आदि सवदार और श्रेष्ठ कर्म न्यास लक्षण पारिद्र्जन संपूर्ण कर्म त्याग करके के संदेश तो आत्मा अभी ध्यान ध्यान भी क्या आत्मा का ध्यान करना सोच छोड़कर हो गया अर्जुन किन्तु अर्जुन दुष्ट मानो शोक मो अर्जुन भी शोकम हो दिखता है संसार बीजन ये संसार का बीज शोक महोत्सव क्योंकि शोकम हो हमारे जैसे शोकम हो संसार का भी अर्जुन में जो शोकम भी संसार का बीज है शोक महत्वाद सोको जैसे हो अस्मदोकमोत सामने सेकलब्ध शोकमोह प्रत्येक पक्षी शोकमोह पक्षना करना शोकमित संसाचवाच्यप्राणीना शोकमहबोषाशेता स्वभाव सधर्म परत्याग प्रतिशत सेवाद सर्वप्राणी शोक महादिदोषाष्टचेत शोक महादिष्ट चेतावन शोक महादिदोषाविष्टेतस शोक महादिदोष से दोसिस्त चित्त सो में क्या होता है स्वभागत बिना शास्त्र संस्कार विचार स्वभागते ही सखरम प शोक मोह दुख बहुत होने पर राग देश इस सब होने पर विवेक विज्ञान तिरस्कृत हो जाता है स्वभाव तो अपना धर्म पर वो करने लग जाता है ठीक है शोक महा आदि आदि सब देने गढ़ाद स्वभाव से क्या है चित्त दोष साम्रिक्त में दोष के कारण ही अपना धर्म त्याग प्रतिष्ठित जो करना जो अपना धर्म क्या करते फल तो धर्म ग्रहण करते तो दोष के कारण अस्मदादी नाम तो अपनी में प्रभुता नाम अपने प्रभु अपने धर्म में तो तो तो अच्छा, तो नहीं दोष के कारण विहिता कर्ण का अभा न सौका संसार विजता अच्छा विहिता कर्ण का अभा यदि नहीं तो विहित का अकर्ण करेंगे तो दोष होगा विहिता करणत्व अभाव न शौका संसार विजता इसे दृष्टान्त तो भी करता हमारे जो शोकम मोह ये संसार का बीज है क्यूँ हम तो वीता कर्म करते वीता कर्म नहीं होता है तो संसार बीज कैसे होगा ऐसे दिया तो अर्जुन के शोकम मोह संसार का बीज है क्योंकि क्यूँकी मोह है जैसा हम का का मोह है ये दृष्टान्त पूरा विषय हम लोग का शोकम मोह संसार बीज नहीं क्यूँ हम तो विम करतेण प्रतिशत नहीं करते जो दृष्टान्त हमारे शोकम हो इसमें साध्य नहीं संसार की जत्व नहीं चेहर तहक बात नहीं में सधर्मी प्रभुतायादीना प्रवृत्ति फलाभिंधिपूर्विका साहंकार का बहुत धर्म अपने विहित कर्म करने, करने पर भी स्वधर्म प्रवृत्ने पर भी वांग मनो कायादीना सर्द इंद्र मन से कर्म होगा प्रवृति होगी फलाभिसंधिपूर्वीक फलइच्छा पूर्वक होती और साहकार अहंकार कर्तव्य अभिमान करेगी ये सब दोषी ठीक है नयादी नाम आदि से आदि सदा अवशिष्टान इंद्रिया कला क्या सब जैसे अभिलाष इच्छा कल की इच्छा और अहंकार क्या कर्तव्य रूपा के अभिमान में करता है इसका मुकाबल होगा ये अहंकार पूर्वक प्रभु सागू का प्रकार न बाघ आदि व्यापार शरीर इंद्रिया आदि का व्यासारा अहंकार पूर्वक फल इच्छापूर्वक क्या होगा तब से धर्मा, अनुसूचित धर्माधर्म उपचार इष्टा इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति रक्षणा संतारो अनुपरक ऐसे जब अहंकार पूर्वक फल इच्छापूर्वक कर्म करेंगे धर्माधर्म उपचार धर्म और अधर्म विधत कर्म करेंगे तो धर्म होगा प्रतिष्ठित कर्म करें तो पाप होगा बढ़ जाए तो धर्म से इष्ट स्वर्ग आदि सुख प्राप्त होगा अधर्म से अनिष्ट अनुक प्राप्त होगा तो धर्म अधिक है स्वर्ग आदि प्राप्त होगा अधर्म अधिक हो तो अनुच्छी प्राप्त होगा तो नहीं तो धर्म अधर्म बराबर है तो मनुष्य में प्राप्त होगा इसी प्रकार क्या होगा इष्ट अनिष्ट जन्म इष्ट जन्म स्वर्ग आदि में देवत्व अनिष्ट सुख और दुख संप्राप्त सुख और दुख में आकार का आचरिका में सुख और दुख संप्राप्ति रखें सुख दुख की सम्यक प्राप्ति लक्षण संसार धर्म अधर्म चलेगा तो संसार चलता रहेगा अनुप्रत तो, उपरत मिलेगा ठीक तो है नुभ कर्मानुष्ठाना धर्म उपचय होता है इष्टम देवादि जन्म हो तत् सुख प्राप्ति होगी अशुभ से क्या होगा और धर्म उपचय बुद्धि होगी अनिष्ट जन्म तिरियेगा जन्म की तो पतम पशु तुख प्राप्ति होगी अरे व्यामिश्र कर्म पुण्य पाप मित्र कर्म करेंगे तो पुण्य पाप दोनों से उध्यान धर्म और अधर्म से मनुष्य जन्म होता है मनुष्य में सुखद होता है एवं आत्म का संसार है इस प्रकार संसारे निरंतर चले असंत तो वर्तदे पुण्य पाप जो कर्म में प्रभुत्व होते हैं अहंकार पूर्वक कर्तृत्व तो भक्त अभिमान करके फल इच्छा करके संसार करता है अर्जुन से अन् संसार बीज अर्जुन काहो श्राणी का ही शोकम संसार विजय बीज प्रतिपादन किया संसार बीजभूत शोक संसार के बीज तद प्रथमाध्याध्याय एक आत्मा ज्ञान निर्वर्तनीय शोक मोहा संसार बीज प्रदर्शन पद क्षमाण संदर्भ सहित संसार निवर्तक समय ज्ञानो एवं किसी प्रकार प्रथमा प्रथमाध्याय पूरा प्रथमाध्याय और द्वितीय अध्याय का एक दिशा वर्तव्य जो हो गया क्या करते इसके द्वारा आत्मा ज्ञानो आत्मनो अज्ञान आत्मा के अज्ञान मूला ज्ञान उसके उत्पन्न होता है कम शोकों में निवर्तन ये शोक महा संसार निवर्तन होता है ज्ञान को शोक तो मोह नाम का संसारीज प्रदर्शन करे जो ग्रंथ है इसको देखा करके आगे जो ग्रंथ है भगवान उपदेश करेंगे वर्तमान संदर्भ ग्रंथ किसके लिए सहेतु को संसार निवर्तक सम्य ज्ञान उपदेश संसार है शोक के संसार उसका हेतु और ज्ञानी के साथ संसार का निवर्तक होता सम्य ज्ञान ये सम्य ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के उपदेश में ही तात्पर्य आगे ग्रंथ दिखाते हैं सहेष्ठ सर्व कर्म सर्वकर्म संसपूर्वक संन्यासपूर्वक आत्मज्ञात न अन्य निवृत्ति सर्वकर्म संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान से ही ये श्वक मोह हेतु के साथ नष्ट होते न अन्य तो निवृत्ति उसके बिना आत्मज्ञान के बिना अन्य से शोक मोह के अत्यंत निवृत्त नहीं तदुपदे भिक्षु इसको उपदेश करना चाहते भगवान सर्वलोक अनुग्रहार्थम सब लोक अनुग्रह करने के लिए आत्मज्ञान अच्छा उपदेश करते सबका अनुग्रह अच्छा करने के लिए अर्जुन हम निमित्ती कृत्या अर्जुन का निमित्त बना करके आहा भगवान वासुदेव भगवान आगे असत्यान तारी कहते ठीक है नद उपदिधिचु ते यथोत ज्ञान आत्मज्ञान समय ज्ञान उपदेदी छु उपदेश करना चाहते हुए भगवान आर भगवान आगे अर्जुन को नीत बना के सर्वलोक अनुग्रह ज्ञानम भगवान उपदेचती अभिभाष्य ने कहा सर्वलोक अनुग्रह के लिए तो सर्वलोक अनुग्रह के लिए ज्ञान भगवान ने उपदेन करना चाहते ये तो ठीक नहीं वो तो अर्जुन को करे अर्जुन प्रति एक उपदेशा तो केवल अर्जुन को उपदेश करते सब लोग का अनुग्रह कैसे होगा इस आसंख्या है अर्जुन निमित्ती कृत अर्जुन को निमित्त करके कहते नहीं तस्यावस्थाया अर्जुन अर्जुनस्य भगवता यथ ज्ञान उपदेष मिष्ट उसी अवस्था में अर्जुन को भगवान यथत ज्ञान उपदेश करना नहीं इ, इतने केवल नहीं किन्तु सधर्मानुष्ठान बुद्धिशुद्ध उत्तर कालम अपने धर्म अनुष्ठान करे अंतपुर शुद्ध उसके बाद ज्ञान होगा इस अभिप्रेत निमित्त कृत उसका निमित्त करके कहा सर्वकर्म सन्यास पूर्व का आत्मज्ञान आदेव केवल आज कवल प्राप्ति ये गीता शास्त्र का अर्थ है सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान पहले सामान्य कुछ ज्ञान हुआ सर्व सर्वकर्म ऐसा त्या करके निर्दिध्या सर्वण मनोनिध्यात्म करने पर आत्म साक्षात्कार से ही केवल साक्षात्कार और किसकी की कार्य कारण की अपेक्षा नहीं कवल मुख्य की प्राप्ति ये गीता शास्त्र का अर्थ स्वाधित वे तो अपना अधिकार भगवान घाटकार के अभिप्रेत अर्थ है कि सर्व कर्म संस केवल आत्म साक्षात्कार से मुख्य गीता की गीता शास्त्र का अर्थ है अभी इसके ऊपर वृत्ति संप्रति वृत्ति के अभिप्रेत अर्थ कहेंगे ओर